योग चित्त वृत्ति निरोध का भाष्य चल रहा था तो तीन के बारह वर्णन होगी अक्षिप्त मूढ़ और और आगे कहते तदेव रजोलेश स्वरूप प्रतिष्ठम सत्षंता ख्याति धर्मेघ ध्यानोपम भवती कहते तदेव रजोलेश मलापेत रजोलेश मलापेतम जो रजोगुण का लेश मात्र जो मल था वह भी खत्म हो गया स्वरूप प्रतिष्ठम सप्त पुरुष अनताख्याति मात्र सप्त पुरुष की अनताख्याति स्वरूप है वो धर्म मेघ ध्यानोपगम धर्म मेघ समाधि की ओर उन्मुख है जो उसी का नाम एकाग्रम भगवती एक आग्रह जो कि धर्म एक समाधि की ओर आपको ले जाता है स्वरूप की ओर प्रतिष्ठित कर रहा है पूर्ण रूपेण स्वरूप की ओर प्रतिष्ठित भी नहीं है वो पूर्ण रूपेण स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं है वो तो कैवली अवस्था होगा वो बाद की बात आएगा निरुद्ध अवस्था में लेना अभी एकाग्र के विचार जब चल रहा है तो अभी आप समाधि की ओर उन्मुख हो रहे हैं केवल इसे कहते धर्म मेघ ध्यानोपम धर्म मेघ समाधिक समाधि का नाम है अनेक प्रकार की समाधियों का आगे वर्णन करेंगे उसे धर्मे समाधि आएगा उस धर्मे समाधि के अवस्था के अनुकूल जो ध्यान है उस ध्यान की ओर उन्मुख कर देता है चित्र जिसका उस चित्र को हम कहते हैं एकाग्र इसी के दूसरे शब्दों में लोगों ने बताया तत् परम प्रसंख्यान इत्याचते ध्याय इसको ही ध्यायी लोग ध्यान करने वाले जो योगी हैं उन लोगों का कहना है परम परम प्रसंख्याने वो एवं सर्वश्रेष्ठ प्रकृष्ट ज्ञान काल में होता है प्रसंख्यान प्रकृष्ट ज्ञानम यदि प्रसंख्यानम ए नभि विज्ञान है अत संप्रज्ञात ही है असंप्रज्ञात नहीं है इसी को भी हम संप्रज्ञात को टिमी रखेंगे क्योंकि असंप्रज्ञात में कोई सी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है स्वरूप के अलावा और कोई ज्ञान ही नहीं है अभी ज्ञान है तो पर है इतना ही है प्रसंज्ञान सभी को होता है जिसके पास जितना ज्ञान है उतनी ही ज्ञान को अपने आप का श्रेष्ठ मान लेते हो है मेरे पास ज्ञान मान लेते हो अभी के पास प्रसंज्ञान है लेकिन परम प्रसंज्ञान तो उसकी पराकाष्ठ जिसके पास इतनी विज्ञान है सारे के लोगों के पास इतना समस्त ज्ञान को इकट्ठा कर डालो वो क्या होता है वह पूर्ण जो ज्ञान है सर्व ज्ञान है उसी को हम कहते परम प्रसंग ज्ञान। क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो ज्ञान होता है वो अपने अपने विषय का उसमें कोई न्यूनता नहीं जिस विषय का आप ज्ञान है उस विषय में आप अपने आप को माहिर मानते हो या ना हो मानते तो है इसलिए आप भी प्रसंज्ञान हवाले है हैं अतव परम प्रसंज्ञान विशेषण देना पड़ा परम निर्देश जिसकी तारतमता की पराकाष्ठा हो जाए उसका नाम परम इसे परम प्रसंज्ञान कह दिया अर्थात इसी को योगी लोगों ने दूसरे शब्द शब्दवाली में आगे विस्तार से विचार आएगा वो बताएंगे चार प्रकार के होते हैं एकाग्र भूमि में एकाग्र भूमि भी चार पोटे एक नाम प्रथम कल्पिक दूसरे का नाम मधु भूमिक तीसरे का नाम प्रज्ञा ज्योति चौथे का नाम अतिक्रांत भावनी चारों विस्तृत विवेचन आएगा आगे में जैसे इस जैसे विस्तार से कहूंगा लेकिन अभी आपके संज्ञा मात्र बोध करा रहा हूँ जैसे आप तेरे पड़े ना लगभग क्या है होता है नाम मात्र उद्देश्य होता है नाम मात्र पहले कह दिया गया पहले से द्रव्य गुण कर नाम ले लिया फिर लक्षण वगैरह बाद में आते है उसी प्रकार यहाँ पर नाम लिया जा रहा है उसका विस्तृत वेचन बाद में आएगा पहला है प्रथम कल्पिक दूसरा मधुभमिक तीसरा प्रज्ञा ज्योति चौथे का नाम अतिक्रांत भावनीय ये एकाग्र अवस्था में रहने वाले योगियों को चार भागों में बांट समझा जाता है इनके वैराग्य के आधार पर चलता है वैराग्य इसलिए चार प्रकार का माना है यत्मान है व्यरेक है एकेंद्रीय है और अंत में आकर के जो है वशिकार संज्ञा वैराग्य नाम का आगे विस्तार से समझाएंगे जब चार प्रकार का वैराग्य वही चार प्रकार की भूमिकाओं को भी समझा देंगे अब ल, इस सूत्र का जो लक्ष्यार्थ की ओर जा रहे इस सूत्र के लिए भूमिका हुआ यहाँ तक इस सूत्र का मुख्य अर्थ हमें असंप्रज्ञा समाधि की ओर ले जाना है तो इसमें मुख्यार्थ गौणार्थ हो गया संप्रज्ञा समाधि और मुख्यार्थ की ओर जाता है संप्रज्ञा समाज शक्ति ही अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा चंता शक्ति है, आपका चैतन्य स्वरूप है जिसको पुरुष कहते हैं आत्मा कहते हैं ब्रह्म कहते हैं। उसमें चार चीजें होती हैं। एक तो वह अपरिणामी है दूसरा अप्रति संक्रमा है तीसरा दर्शित विषया और चौथी बात है शुद्धाच यथ चतुर्विधक तस्मा चे तो हुँ? अनंता हेतु हेतु मद भाव से कथन अतव अंतवानो नहीं है अर्थात अविनाशी है वो। उस हेतु दीदी अपरिणामी परिणामिनी वस्तु कौन सा है पूर्व धर्म अपचे पूर्व धर्मांतरोप जनहा परिणाम पूर्व जो भी एक धर्म एक स्वरूप धर्म से हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म नहीं लेने का धर्म का मतलब है घड़ा है कोई चीज है एक आकार में है ऐसा कपड़ा लाते हो कितना मीटर लाया उधर तो जी पूछता है दो मीटर है ना कि डेढ़ सौ सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा है जो आपकी दो मीटर बोलते ठीक है भाई बना दिया काट फिट करके आओ क्या बन गया शर्ट बन गया अरे पहले तो कपड़ा था अब हो गया शर्ट इसी का नाम परिणाम पूर्व जो रूप था उसका वो जो लंबाई चौड़ाई का केवल जो था कपड़ा उस कपड़े का टुकड़े का जो धर्म है उसको पूर्व धर्म कहा जाता है वो पूर्व धर्म जो भी उसका रहा दो मीटर बाई बाईत लंबा चौड़ा जो था वह धर्म का परचय हो गया नाश हो गया खत्म हो गया अब क्या हो गया धर्मांतर उसने आ गया जिसका नाम आपने रख दिया शर्ट कुर्ता पैंट नाम रख दो नहीं रख दे वो जो नामांतरण का कारण जो भी स्थिति बन गई है उस दर, उसको कहते हम धर्मांतर उस अपना जो पूर्व स्वरूप था उसे छोड़ करके एक नए स्वरूप में चले जाने का नाम धर्मांतरण है इसी को हम कहते हैं परिणामी ऐसे वस्तुओं को कहते हैं परिणामी वस्तु जैसे एक सोना था उसको गला दिया आभूषण आपने बनाया तो पहले एक सोना नाम से था उसमें आपने उसका नाम सोना ही रखा कोई विशेष संज्ञा नहीं थी अब भी वो सोना ही होते हुए भी, भी एक विशेष संज्ञा को प्राप्त कर गया है ना वो अब हो गया माला नाम रख दिया हार बन गया उसी का नाम परिणाम स्वर्ण अब हार परिणाम को प्राप्त हो गया अतिव स्वर्ण को हम परिणाम नहीं कहते हैं दूध परिणाम नहीं है क्यों वह नष्ट कर दही बन जाता है वो दही भी परिणाम नहीं मक्खन हो गया मट्ठा बन गया वो भी परिणाम नहीं हो जाता है इसी तरह से चलता है इस तरह से परिणाम उस वस्तु को कहते हैं जिस वस्तु का एक स्वीकृत जो पूर्व धर्म है वह धर्म हट करके धर्मांतर की उत्पत्ति हो जाने का नाम परिणाम तारस परिणाम वाला वस्तु को परिणामी परिणामिनी तो तदरित स्क्रीनिंग है ना चिपी शक्ति बोला आपने आत्मा पुलिंग था यानी चिपी शक्ति ही बोलेंगे तो क्या होगा स्क्रीनिंग हो गया स्क्रीनिंग होने से हम स्क्रीनिंग शक्ति कर रहे परिणामिनी और अपरिणामी हो गई तारस धर्मांतर की प्राप्ति आदि रहित जो वस्तु होता है तट कूटस्थ नित्या परमार्थ सत्या अपरिणामी हम ऊपर से बता रहे हैं सब कि काम ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा हम समझा रहे पूर्व धर्म अपचय पूर्वक धर्मांतरोपचर परिणाम तद रहता या सा नित्या परमार्थ सत्या अपरिणाम करता है अर्थात अपरिणाम और स्पष्टीकरण के लिए कहा कूटस्थ नित्या है वो कूट ही वृष्ठ दीदी कूटस्थ कूट के समान कूट किशो कहते हैं निहाई को निहाई बोलते हिंदी में आयरन भी बोलते हैं लोग जिस पर दूसरा गर्म लोहा को कूटा जाता है गर्म लोहा का रंग बदल जाता है आकार बदलते रहेगा सब कुछ हो जाएगा इन वो जो होता है ना फूटता है, है, है, को है वो अपने आकार में विद्यमान रहते हुए अन्य उसमें आए गए वस्तुओं का आकार को बदलने में सक्षम होता है उसके समान नित्य स्थित जो है एक स्वरूप एक आकार है ना एक स्वरूप रहने का नाम ही कूटस्थ नित लेकिन कूटस्नीति तो अनेकों वादों में तो अलग अलग बहुत सारे वस्तुओं को कूट स्नीति मान रखे हैं परमाणु को कूटस माना है किसी आकाश को माना है किसी काल को माना है तब कहते कि नहीं नहीं यही परमार्थ सत्य बाकी सभी में व्यावहारिक सत्यता हो सकती है कल्पित सत्य तो हो सकता है भाई तो ये शरीर मर जा रहा है इसके अपेक्षा सत्य जगत सत्य है क्योंकि आपके दादा आए चले गए परदादा आए चले गए तब भी संसार वही का वही और कईयों की तो कहा चल रही है 600 साल पुराना है हमारे दादा परदादे के जमीन जायदाद है ये इसलिए आज भी हमको इसका अधिकार है बोलते है हाँ। देखो टिप्पू सुल्तान के खानदान वाले अपने आप को बता रहे हैं कुछ मुसलमान और कहते हमको भी का पूरा संपत्ति का अधिकार है हम टिप्पू के खानदान तो ऐसे ऐसे चल रहे तमाशा तो ये कहाँ से आया वो सब परिणामी है उनकी अपेक्षा से जो है जो संपत्ति है खेती बाड़ी वो फिर यही पृथ्वी इसके अंदर जो नित्यत्व है व्यक्ति की अपेक्षा से जो नित्यत्व वो सापेक्ष नित्यता है अपारमार्थिक सत्यता है उसी को हम व्यावहारिक सत्यता कहते हैं और जिसमें इससे भी परे हो जाए ये पृथ्वी आदि भी नष्ट हो जाए तो भी रहने वाला जो वस्तु वो एकमात्र आत्मा है पुरुष है चीती शक्ति है उसको हम कहते हैं परमार्थ सत्या अपरिणामी करते और अप्रतिसंक्रमा है दृष्टा का स्वरूप क्या समझाने के लिए सब व्याख्या हो रहा है ये जो चिति शक्ति है वो आपके अपने आत्मा है आपका ब्रह्म रूपता है अपने निजस्वरूप स्वरूप है, है। इसलिए इतनी व्याख्या हो रही है उसकी इसी में स्थित होने का नाम असंप्रज्ञा समाधि की ओर ले जाना है इस सूत्र का मुख्य अर्थ है वो इसलिए इस व्याख्या हो रहा है अप्रतिसंक्रमा नास्ति प्रत्थिसंक्रमा। प्रत्थिसंक्रमा यस्या, सा, तो नास्ति ना विद्यते ्र नास्तीसमें संग संबंध संश्लेश अतिसक्रमा जिस वस्तु का विषयों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है उस वस्तु का नाम अप्रतिसंक्रमा क्या आपकी अपनी जो आत्मा है हमारा अपना जो स्वरूप हुआ करता है उस स्वरूप का इस जगत के साथ इस शरीर के साथ मन बुद्धि अहंकार के साथ किसी के साथ नहीं भी तीनों ही कालों में कभी भी किसी भी प्रकार का संबंध न हुआ है न होगा न है तीनों कालों में नहीं है ये भ्रांति है कि ये मेरा ये जो संबंध आया शरीर में इसी का नाम अविवेक ख्याति यह भ्रांति है वास्तविक स्वरूप इसलिए कैसा है अप्रतिसंक्रमा है सब प्रकार का संबंध विषयों के साथ सब प्रकार का संबंध रहित है दर्शित गजब विशेषण विषयाषण दर्शित शब्द आदि विषया दर्शित विषया अर्था नित्य मुक्त है ये ना समझिए प्रकृति आपको भोग दे रही है जब वो चाहेगी तब आपको अपवर्ग दे देगी अभी आपको विषयों का दर्शन करा रही है ऐसी बात नहीं दर्शित है सकल प्रकार का विषय जिसके प्रति दर्शित शब्दादि विषया यश सा दर्शित विषया शक्ति ही उसको दर्शन करना कुछ भी नहीं है वो आपका मे आपकाम पूर्ण काम है वास्तव में वो अंत में कहना पड़ेगा अकाम है काम नहीं इसलिए उपनिषदों में उसको अकाम कहा। लेकिन समझाने के पहले हमें कहना पड़ता है सर्व है सब उपलब्ध है उसको अष्ट तो सिद्धियां जब प्राप्त होगी तो सारा उपलब्ध हो गया क्या प्राप्त है आपके लिए आपको सब कुछ प्राप्त है जो सब कुछ जिसे प्राप्त उसी का नाम सर्व काम है उससे ऊपर उठकर कहते हैं सर्व काम भी क्यों कहते हो वो तो आत्मकाम है जो अपनी आत्मा के स्वरूप में कामना से विशिष्टों का स्थिर हो जाता है अर्थात आत्मा की अनुभूति करने की जिसके अंदर कामना हो गई उसके लिए सर्वनाम का चीज ही समाप्त हो जाता है जगत ही नहीं उसको अपने आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं मानेगा उस स्थिति में जो ज्ञान कहते हैं आत्मकाम और जो आत्म होता है वही आपका काम होता है और जो आपके काम एक बार हो जाओगे तो वही अकाम हो जाता अवस्थाएं सर्व काम आत्माम आपकाम आत अकाम अवस्था वो अंतिम उस अकाम अवस्था के लिए कह रहे यहां दर्शित विषय लाल देखना न गये लाल ही हो गया अब क्या देखना रह गया कौन किसको देखेगा जब मैं अलग होता लाल अलग होता तो मैं उस लाल को देख लेता और ही जब लाल हो गए फिर कौन कौन किसको देखेगा कम पश्य सर्वमित्रत एक तम अभूत कहा कम पश्य शब्द जब आत्मरूप ही हो जाता है और कौन किसको देखेगा क्या दर्शन का कोई विषय रह जाएगा घृण का कोई विषय रहेगा रसने कोई विषय रहेगा क्या कुछ भी नहीं रहेगा अतः शब्द सकल विषय सम्य प्रदर्शित हो गया है जिसके प्रति उस स्वरूप का नाम उस चित्त शक्ति का नाम दर्शित विषया दर्शित विषया अति अना चुद्ध अत शुद्ध है वो शुद्ध है जिसलिए शुद्ध है अतएव अनंत अनंता, अनंता चित शक्ति चैतन्य मात्र स्वभाव न अन्यत्र का है चित शक्ति है चैतन्य मात्रम स्वभाव न वृत्त महावृत्ति नाम का चीज ही नहीं होता का संबंध उसके साथ काल में चैतन्य का और जड़ का संबंध वो ये संबंध भी भ्रांति है तो भ्रांति काल तक ही रहेगा उसके बाद नहीं है इसलिए वेदांत लोग रज्जू में सर्व का संबंध है कब तक संबंध है जब तक आपकी भ्रांति उसके बाद में आप स्वयं बोलोगे ना संबंध था न सर्व था कुछ भी नहीं था उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं हाँ कि वो इसीलिए शुद्ध है और अंत रहित है क्योंकि वहां किसी चीज का संबंध ही नहीं है जब अप्रति संक्रमा जब आपने कह दिया जहाँ संक्रमण है वहां अशुद्धि है जहां संबंध है वहां अशुद्धि है जहां द्वैत है वहा भय है ये द्वैतम इव भवति तत्र भयम प्रचन्न का जहां द्वैत के समान भी हो जाए द्वैतम इव द्वैतम भवति नहीं बोला यत्र द्वैतम इव भवति, द्वैत, द्वैत के समान भी झलक हो जाए सब प्रकार का भय खड़ा हो जाए सुख दुख का जार में फंस जाते हो इसलिए यहां पर भी कहना है जब तक वो अप्रतिसंक्रमा है वास्तव विश्व स्वरूप है अप्रतिसंक्रमा है इन प्रतिसंक्रमण जो दिखाई दे रहा है ये भ्रांति ये अविवेक ख्याति से जब विवेक ख्याति होगी तो ना संबंध है ना संबंधी रह जाता है क्यों शक्ति रह जाएगा उसी को आगे कार्य देखो सत्य गुणात्मक अर्थो विपरीतता विवेक ख्याति सप्तुणात्मिका च यम यम ख्याति ये जो विवेक है वह सप्त गुणात्मिका है अतो विपरीत जो संसार अवस्था काल में जिस प्रकार का ज्ञान होता है वह अविवेक जब है जो राग द्वेश क्लेश आदि हो रहे हो वो क्या है अविवेक ख्यात है और ये जो है जो आपको असंप्रज्ञा समाज की ओर ले जाता हुआ जो ज्ञान है उस ख्याति उस ख्याति मन ज्ञान उस ख्याति उस ज्ञान का नाम विवेक ख्याति है इसे कहते हैं यम विवेक ख्याति अतः विपरीता सप्तुणात्मिका अरे सत्य गुणात्मिका है और चित शक्ति का विपरीत है क्योंकि ये भी वृत्ति जन और चित्र शक्ति क्या है ज्ञान रूप ही है न विवेक है वो नविख्या वो ख्याति है मात्रम चैतन्य मात्रम ज्ञान मात्र स्वरूप इसलिए सत्यम ज्ञान ब्रह्म कह दिया प्रज्ञान आनंदम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्मिषदों में कहा गया चिति शक्ति का विपरीत है विवेक ख्याति इसलिए विपरीता अतरीत कस्मात विपरीता जो पूर्व वाक्य में कहा हुआ चित शक्ति चौकेश कौमा कॉमा इसलिए वहां पर अनंता अनंताचार केवल दे दिया वो समाप्त तो चित्त शक्ति का लक्षण ठीक चिती शक्ति का जो लक्षण आपने किया उसका विपरीत है और विवेक तो अतो विपरीता विवेक ख्याम सत्य गुणात्मिका इन अंतर क्या है वो सत्य गुणात्मिका सत्य प्रधान है और रज और तम न के बराबर से एकाग्र भूमि में रह करके उससे भी जो अंतिम अतिक्रांत भावनीय जब हो जाता है सकल भावनाओं को भी अतिक्रमण कर जाता है अपने स्वर जब स्थिर हो जाता है वो के समान जब होने लगता है तो उसके अंदर कोई बाई भावनाएं बहाता नहीं है वो भावनाओं के अनुरूप चलता नहीं है किंतु भावनाओं से अतिक्रमण करके भावनाओं को अतिक्रमण करके स्थिर होने का प्रयास करता है उस समय का जो विवेक ख्याति है उस विवेक ख्याति को कह रहे हैं कि वो सबात्मिका है विवेक ख्याति अभी भी आपके अंदर चल रहा है तभी आप लोग जो है दरदवार सब छोड़ छाड़ के यहां शास्त्र पढ़ रहे हैं शास्त्रों का ज्ञान की प्राप्ति ही विवेक ख्याति है इसको शुभेक्षा नाम से सब ज्ञान भूमियों में प्रथम ज्ञान भूमि का नाम शुभे आगे उसका विचार आएगा विचार हम करेंगे शुभेच्छा ना प्रथम ज्ञान यही है कि मैं अब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ मैं इस संसार के विषयों का ज्ञान नहीं चाहता हूँ एकादश इच्छा जो उत्पन्न होता है उसी का नाम शुभ इच्छा ये सब में लगभग है भले ही पढ़ने का उद्देश्य अलग अलग हो किसी की नौकरी किसी का दुकानदारी किसी कुछ भी हो एक अलग बात है लेकिन उद्देश्य वर्तमान में ये है शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की और प्राप्त करते करते हो सकता है वारा के मजबूत हो जाए अतवासाएं प्रबल हो तो ना भी हो नहीं सकते लेकिन इस समय आप शुभ नामक इस समय में भी आपके अंदर विवेक क्या थी क्या करते वह विवेक क्या थी परम प्रसंख्यान कोटि में भी नहीं है प्रसंख्यन कोटि में।, में प्रसंख्यान की तारतम्यता से परम परंप्रसंख्यान परम प्रसंख्यान के अनंतर होने वाले का नाम ये विवेक ख्या है जिसको कहते सत्गुणात्मिक है जो असंप्रज्ञा समाधि का कारण है अतः तस्याम विरक्तम चित्तम ताम अपनी ख्याति निरुण्धि आ गया ना तस्याम अपनी तादृश जो आपके विवेक ख्याति हो रखा है उस विवेक ख्याति में भी वैराज्य हो जाना चाहिए उस ज्ञान का भी यदि अहंकार रहेगा तो फिर आदमी फिर बंधन में रहेगा इसलिए बार बार हम लोग शास्त्र में चिंतन करते होते हैं ना ज्ञान का भी अहंकार नहीं, नहीं होना चाहिए तो वैराग्य का भी अहंकार नहीं होना चाहिए अभी तो वैराग्य की बात कह रहा है तत्म निरक्तम लेकिन उसमें जो वैराग्य और उस वैराग्य का भी अहंकार नहीं आगे क्या कहेंगे वशीकार संज्ञा वैराग्य सर्वश्रेष्ठ वैराग्य में गिनती करेंगे इसलिए कहते हैं कि देखो परम और अपरम को टी विभाग करेगा ना परवैराग्य और अपरवैराग्य अपर फिर चार प्रकार के जो परवैराग्य होता है उसमें अहंकार नहीं होता उसके पूर्व्य मेरे जैसा व्रस्त नहीं मेरे झकंडारी नहीं यही सब रहता है हम ही एक सही साधु है साहब सर साधु है ये सोचता है आदमी ये भी एक अहंकार इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्याम माने विवेक ख्या उस विवेक ख्या में भी जब उसको वैराग्य हो जाता है ताम उस उस उस को को भी भी जो है चित्तम यह चित्त के अंदर विद्यमान वह ख्याति भी निरुज हो जाता है स निर्विजक सतन्वय तद अवस्थम संस्कारोपगम भवती उस अवस्था में स्थित जो चित्त है उस समय इस तय पास के समाधि का संस्कार है और अन्य किसी का संस्कार है समाधि मात्र का संस्कारोपगम संस्कारोपगम किसकी संस्कार संसार का नहीं समाधि संस्कार की ओर उन्मुख रहता है सनिर्वीज समाधि उसी का नाम निर्वीज समाधि न तत्रात असं प्रज्ञात निरुद्ध अवस्था इत अवस्था में वह कुछ भी विशिष्ट रूपेण सम्य प्रकारेण उसको ज्ञान नहीं होता अहम अस्मी ये भी नहीं होता अहम् है आत्मा है चैतन्य रूपता है लेकिन चैतन्य रूप वाला मई हूँ ये विशिष्ट ज्ञान नहीं चैतन्य ही हूँ उस स्वरूपानुभूति में स्थित है अतएव वहाँ पर उसके अंदर कोई विशिष्ट आकार वृत्ति विशिष्ट ज्ञान नहीं होता उसके न किंचित संप्रज्ञा थे इसका जड़ हो गया हो नहीं नहीं वो पूर्ण चेतन रूपता को प्राप्त कर उस स्थिति को कहते हैं की असंप्रज्ञाता निरुद्ध अवस्था अतव दिविध सहयोगशित योगशित बोध सूत्र बोध दो प्रकार के समाधि है एक संप्रज्ञात जिसको परम प्रसंख्यान कहा था एकाग्र अवस्था में होने वाला और निरुद्ध अवस्था में होने वाला ये जो असंभव दोनों का सामान्य लक्षण है एक गौण दूसरा मुक्त समया इसे भी कहते हैं कि देखो क्लेश सहित कर्माशय जाति आयु और भोग इसी का नाम बीज होता है निर्वीज बोला ना उस पर थोड़ा बोल रहा हूँ प्रकाश डाल रहा हूं निर्वीज क्यों कहा जाता है तस्मात निर्गत बीजत्तम निर्वीज निर्गत हो बीजतम ये स निर्वीज बीज क्या है क्लेश सहित कर्माशय जातुर्भोगा बीजा बीजा करता क्लेश सहित हो कर्म की आशय वासना विद्यमान हो तार वासना से विशिष्ट जन्म आयु और भोग जब तीन की प्राप्ति हो उसी का नाम बीज है तारे से बीज रहित होने का मतलब क्या जाति आयु जाति मन यहां ब्राह्मण तो जाति नहीं देना जाति मने जन्म जन्मधातु से भाव में तीन अत जन्म आयु भोग रहित है केवल वर्तमान जन्म आयु भोग रहित ऐसी बात नहीं इसलिए कहते कर्माश क्लेश से भी तो कर्माशय रहित हो जाओगे तो क्लेश रहित हो जाओगे अतव क्लेश सहित अवस्था बीज अवस्था है कर्माशय सहित अवस्था बीज अवस्था है और जात भोग अवस्था का नाम भी बीज अवस्था है जाते भोग वर्तमान का है कर्माशय संचित है और इन सब का आधार आधारभूता क्लेश सहित आप अविद्या का स्वरूप है इन तीनों से रहित होने का नाम ही निर्वीज अवस्था है निर्वीर समाधि है उस निर्भी समाधि का एक दूसरा नाम दिया असंप्रज्ञा समाधि अब वह शेष क्या रह गया उसको स्पष्ट करते हुए कहा था संस्कारोपगम भवती अभी पूर्ण रूपेण मोक्ष के कैवल्य अवस्था नहीं है ये असंप्रज्ञात समाधि को कैवल्य मत समझिए भ्रांति घटाओ इससे भी आगे आता है धर्म समाधि से आ जाता है अकुशीद समाज जिसे बिल्कुल ये भी नहीं रह संस्कार भी खत्म इस समाज संस्कार शेष है ना ये भी ठीक नहीं इसके भी अभाव हो जाना विशुद्ध चित शक्ति मात्र रह जाना उसी का नाम वास्तविक कैवल्य है इसके चौथे पादे विस्तृत से विचार करेंगे अब यहां संकेत मात्र कर दिया है यद्यपि यहाँ पर इन्होंने कहीं भी आनंद शब्द नहीं लाया चित्त शक्ति का स्वरूप इन्होंने जो बोला है अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा और अपना आपने शुद्धा दर्शित विषया शुद्ध आनंद बोल दिए हैं इन कहीं है, आनंद को नहीं ला रहे आनंद रूपा है ये नहीं ले रहे और जो आनंद रूप नहीं है आदमी तो आनंद गयी भूखा है न चाहता क्या आनंद को चाहता लेकिन यह भले ही नहीं है यानी यहां दर्शित विषय से समझ लेना कि वो आनंद रूपता है दर्शित विषय शब्द आनंद रूपता को लक्षित करता है कैसे? जब तक हम दर्शित विषय नहीं होते हैं विषय दर्शन अधीन जब तक हम रहेंगे तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती कि आनंद जो हमें प्राप्त होता है जो विषया प्राप्त हो रहा है विज्ञान में प्राप्त होता है ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है अपर तक भी ले, लेन तक ले लीजिये आनंद विमान सारा उपनिषद में भी आया है आनंद की तो तो आनंद तार एक मनुष्य आनंद वो चीज़ है, जो आप युवावस्था में हो सर्वेंद्रिय संपन्न हो सर्वशास्त्र ज्ञान संपन्न हो सर्व संपन्न हो सारे पृथ्वी का आप राजा हो ऐसा जो मनुष्य का जो सर्व सुखानुभूत कर रहा है भौतिक सकल प्रकार का सुख सम्मान आदि प्राप्त कर रहा है उस एक आनंद का नाम मानुषानंद कर दिया अजय हम लोग आप लोग सब उनमें कोटि में है नहीं अज अमानुष आनंद वाले हैं मानुष भी प्राप्त नहीं हुआ है और सीधे छलांग मारना चाहते हम ब्रह्मानंद में बड़ा आश्चर्य की बात है और आसा में शास्त्र कहता है इससे इस, इस अवस्था में आप विशुद्ध ब्रह्मानंद आसानी से प्राप्त कर सकते हो और बीच अवस्था वाले को मुश्किल है न ईश्वर गंधर्व आनंद है आजान देवानंद है कर्म देवाजन आनंद है अनेक आनंद का वर्णन करते है प्रजापति आनंद करते हैं। वो सब आनंद अपेक्षा से भी दर्शित विषक्त से जन जो आनंद है वही पूर्ण आनंद है वही स्वरूप आनंद कद आनंद ब्रमण विद्वान नुक्ति त्र जन्मनी प्राप्त योगी योगाग्नि चिरा पृष्ठ प्राण का श्लोक दिए हुए हैं श्रुतियों में कहा जन्मन। है उसी जन्म में अलग कोई जन्म जरूरत नहीं है इस जन्म में अभ्यास करो अगले जन्म में समाधि लगेगी ऐसी बात नहीं त्रैव जन्म मुक्ति लाभ मुक्ति लाभ हो जाएगा उसमें अंदर समाधि संपन्न हो जाए विनिष्पन्न समाधि विशेष रूपेण असंप्रज्ञात विशेषता इसलिए संप्रज्ञात तो अविशिष्ट है उसको नहीं लेना सर्वसामान्य है लेकिन अविष्पन्न तो संप्रज्ञात हो गया और विनिष्पन्न हो गया असंप्रज्ञात समिति उस असंप्रज्ञात समिति को प्राप्त जो कर लेगा ना फिर उसे देर नहीं लगेगा त्री जन्म निमुक्ति से दूसरी जन्म उसको मुक्ति हो सकती है थोड़ा और अभ्यास करेगा तो हो जाता प्राप्नोती योगी योगी अवश्य प्राप्त करेगा मुक्तिम प्राप्त होती कथम कहते योगाग्निम् अच्छी रात योगाग्नि के द्वारा उसका कर्म संचित जितनी भी है शीघ्र ही नष्ट हो जाता है जैसे क्षीन दे चा से कर्माणी तस्वीर दृष्टि बुरा शिखे दूसरे शब्दों में बोल दिया कि जो अच्छी इन सभी जो अपने पढ़ाई सूत्र के भाष्य के आधार पर आपको स्पष्ट हो रहा है कि मोक्ष या मुक्ति का अधिकारी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अंतर्मुक्ता अपेक्षित आपको दर्शित विषय होना है तो विषय दर्शन की आकांक्षा छोड़नी पड़ेगी जब तक तो विषय दर्शन की कामना है तब तक आप दर्शित विषय स्थिति में पहुंच नहीं इसे अंतर्मुख कोना जरूरी विषय दर्शन को छोड़ना पड़ेगा और जब तो प्रत्याहार करने की जब तक तो क्षमता नहीं है तब तो तक तो योग का अधिकारी नहीं बनता वास्तविक योग का आसन योग का अधिकारी है ही है निम्न जो है अंगों के प्रति उसका अधिकार चलेगा हर व्यक्ति उसके लिए अधिकारी है इन उत्तर योग के प्रति अंतरंग योग बहिरंग योग और अंतरंग योग है, है ना यम नियम आसन प्राणायाम यहाँ तो बहिरंग योग अंतरंग योग का अधिकारी कहीं यहाँ पर आता है एकाग्र भूमि से यहां से लेकर के जब चले हो गए उसके अधिकारी के बारे में कठोर प्रश्न में भी आया है नाविरतो अविरतो दुश्चरिता नाशांतो न ना समाहिता नाशांत मानसो मानस हो वापी नाविरतो नहींनमुया न अविरतो दुश्चरितात्मने हमको बोता दिया यहाँ पर दुश्चरित से जो विरक्त नहीं हुआ है वो मुक्ति का अधिकारी नहीं योग के अधिकारी नहीं से हटना पड़ेगा दुष्चरित से विरत होना पड़ेगा विश्राम को प्राप्त करना होगा मतलब क्या यम और नियम करना। यम नियम सारा बोल दे दुष्चरित से हटाने लायक सारी बात है शौच में क दिया सत्य क दिया अस्त ब्रह्मचर्य का दिया परिग्रह सारा कह दिया है अत्यम और नियम के पांच और पांच निर्णय एक ही शब्द बोल दिया आधे पाँच करें तो दुश्चरिता न अशांत हो न असमानता फिर आगे बढ़ते हैं जिसके मन शांत नहीं है चंचल है अर्जुन को यही तो समस्या किया था चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ ही सबसे बड़ी समस्या ये है इसको शांत करना है ये शांत होता है प्राणायाम प्राणायाम के बिना इसको शांत नहीं कर सकते शरीरगत चंचलता को दूर करता है आसन और मन की चंचलता तो दूर करता है प्राणायाम यहां पर और प्राणायाम को बोल दिया शारीरिक चंचलता को दूर करना है आसन से शरीर में लोगों को बहुत ताकत रहता है खूब अंडा अंडा खा जाते हैं जो खूब ताकत आ जाता है कुछ कुछ करना चाहते हैं कहीं लड़ो भिड़ो कुछ मारो काटो कुछ गाली वाली दो कुछ करो वो जो शारीरिक जो है ना छटपटाट है उसको संतुलित करना उसको शांत करना है उसी के लिए आसान शारीरिक शक्ति समस्त वेद समस्त श्रुति स्मृति जितने भी शास्त्र है हमारे दर्शनों में हिंदू धर्म में सनातन धर्म में सभी में आप तीन चीज जरूर देखेंगे एक कर्म दूसरी उपासना तीसरा ज्ञान कर्म भक्ति और ज्ञान क्यों शारीरिक शक्ति का संतुलन करने के लिए कर्म है और हृदय की भावनात्मक शक्ति भावनात्मक शक्ति है जिसमें सभी प्राय विफल हो जाते हैं प्राय सभी विफल हृदय हार्दिक शक्ति से ही है प्रेम के वश में आ जाते हैं स्त्री का वश में आ जाते हैं माया के वश में आते हैं मोह में आ जाते हैं उसका तो कारण भावनात्मक शक्ति का असंतुलन उसके अनुदा की भक्ति क्रोध उपासना करो और मन की जो विचारात्मक शक्ति है तर्क को तर्क करने की जो क्षमता है उसको में परिणत करने के लिए उसे भी सही मार्ग में संचालित करने के लिए ही ज्ञान योग है इसीलिए हमें मन को भी शांत करने के साथ शरीर शांति पहले फिर मन शांति शरीर शांति के लिए आसन अभ्यास इसे तत्व जयात यहां सूत्रकार कहेंगे तो क्या तो आसन पर जय पाए बिना सीधे प्राणायाम करोगे तो भी आपको प्राणायाम से उचित लाभ नहीं होगा तो जयात प्राणायाम का आसन पर विजय पाओ पहले। तो आसन पर पहने का मतलब क्या शरीर की शक्ति को संतुलित करके शरीर को स्थिर स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए उसकी चंचलता को हटाने की क्षमता आ जाए तब प्राणायाम का असली लाभ होता है इसे कहते हैं अशांतो न असमाहित असमित व्यक्ति को भी योग अधिकार नहीं है न शांत मानस हो नीर शांति मन की शांति और बुद्धि की शांति मन से बुद्धि कहने तो बुद्धि अपना संकल्प करते रहे निश्चय कर दे कुछ और चीज को आपके अपने अंदर कुछ भी हो लेकिन बुद्धि कुछ और वासनाओं को लेकर और निश्चय कर बैठेगा तो मुश्किल पड़ेगा इसरे और विशेष न शांत थे हम यहां मानस बुद्धि मनसा मनसहा ये मनीषा जैसे बनते मनस इधमस मन का भी जो स्वामी उसको मानस करते हो गया बुद्धि तत्व अतएव पहले बाह्य जितने भी दुराचार है चोरी छल कपड़ बेईमानी झूठ वगैरा अब्रम्हचर्य वगैरह सबको दूर परिग्रह अधिक करना इत्यादि से हटना पड़ेगा वह बाह्य हो गया अत्यंत बाह्य यम नियम। फिर आसन फिर प्राणायाम फिर प्रत्याहार हो गया जब ये पांच कर लेता है तो वही व्यक्ति योगाधिकारी बनता है इसलिए कहते हैं एनम मैंने आत्मानम अपनी आत्मा अपनी चित्त शक्ति को प्रज्ञा प्रज्ञा ने ऐसा लोग प्राप्त नहीं करते हैं इसके विपरीत लोग प्राप्त कर सकते हैं इसे जो आत्मा का अनुभव करना चाहता है जो योग के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है अयंत परमो धर्म यदि योगे न आत्मदर्शन याज्ञोल स्मृतिगा प्रथम अध्याय का छठा श्लोक में आठवें श्लोक में कहते हैं अयंत परमो धर्म मनुष्य का यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है जो योग मार्ग को अपना करके वो अपने स्वरूप दर्शन करने का प्रयास करें इससे बढ़कर कोई और इसलिए हिरण्यगर्भ इस योग का प्रथम गुरु कौन है हिरण्यगर्भ ही है हिरण्यगर्भ ने सर्वप्रथम योग का उपदेश दिया प्रजापतियों को उसी परंपरा से चलते चलते चलते बाद में जब बिखरा हुआ था उसको दो बार स्थापित किया पतंजलि ने पतंजलि महाराज ने दोबारा संकलन की मात्र किया कोई नवीनता नहीं है उन्हें कोई नई चीज बना के नहीं दिया है हिरण्य गर्भ से आया हुआ था परम्पराया तो कारमेण कार कार भगवान योगो नष्ट नष्ट हो जाता है काल क्रम ना तो उसको पुनरुद्धार करने के लिए कभी कभी ऋषि अवतार ले लेता है कभी कोई महात्मा हो जाता है कभी कोई न कोई न हो जाता है इसी प्रकार पतंजलि महर्षि जी ने केवल उसका पुनर्संकलन करके स्थापित किया है नवीन कोई उत्पत्ति नहीं इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा तो कथ उस अवस्था में होता क्या लेकिन निरुद्ध अवस्थ में असंप्रज्ञा समाधि जो अपने कहा निर्मित समाधि जो कहा था तदवस्थे चेतसी विषयाभा बुद्धि बोधात्मा पुरुषः किं स्वभाव चेत आह तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान तदवस्थ निरुद्ध अवस्था उस निरुद्ध अवस्था में उस निरुद्ध अवस्था जो चेतसी चुता में विषया बाबा तो उसमें कोई विषय नहीं है तो बुद्धि बोधात्मा यह बुद्धि विषयाकार परिणत होने की स्वभाव वाली जो बुद्धि थी यह बुद्धि अब क्या रूप हो गई बोधात्मक को बोधात्मा बोधात्मा ने बोधित रूप को प्राप्त कर गई स्वरूप को प्राप्त हो गई इसे सीधे सीधे समझने की तरीका हम कई और वेदांत के क्लासों में भी समझाता हूँ पाठों में वो यहाँ पर भी लागू होता है जो करे बुद्धि बोध आत्मा इसको समझने का सरल तरीका है एक दर्पण लेकर बाहर खड़े हो जाए कोई आदमी और ये अंदर प्रकाश छोड़ता है कैसे तब वो दर्पण थोड़ा टेढ़ा रहता है है ना? सूर्य का किरण जहां से आ रहा है उसी सीध में थोड़े रहेगा उसी को टेढ़ा करके पकड़ेगा तब वो किरण इधर उधर जाएगा प्रतिफलन होने लगेगा हम सबकी बुद्धि ऐसी टेढ़ी हो रखी है जगत को देख रही है है ना तो वो सूर्य से आता हुए किरण जिसे दर्पण टेड़ा होने पर ही प्रतिफलित होकर के अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करने सक्षम हो जाता है और उस टेड़ापन को खत्म करते जाओ खत्म करते जाओ खत्म करते जाओ क्या होगा प्रतिफल इधर से इधर से इधर से ऐसे होते होते अंत में सीधे वापस उसी तरफ कर डालो तो क्या होगा सूर्य से आए हुए किरण का प्रतिफलन उन्हीं किरणों में की वापस सूर्य की वा पहुंच गया वह कि नहीं वो प्रतिफल कहाँ है अभी वापस उसी को हम कहते हैं वो बुद्धि अब क्या हो गई आत्मा की चिति शक्ति से चैतन्य रूपता की प्राप्ति हुई प्रकाश प्राप्त हुआ वह प्रकाश बुद्धि रूपी दर्पण से वापस प्रतिफलित हो जाए अब उससे आकर क्या रहेगा क्या रहेगा आकार वहां बुद्धि का बुद्धि अब घटपट आकार नहीं रहेगी ना अब वो स्वरूप आकार को उसी को यहां बोल दिया बुद्धि बोध आत्मा किस प्रकृति हमें हर महीने समझाती है अकल है नहीं ना समझने की आप अमावस्या का दिन देखते हैं क्या उसमें यही समाधि को प्रकृति दिखा रही है आपको वहां पर शुक्ल पक्ष भी चल रहा है हो गया रहा है। चंद्रमा से प्रकाश आप देखते हैं बढ़ता घटता हुआ देखते कि नहीं पक्ष होते तो घटते ही जाता है अपड रहा है पूर्ण रूपे वो, फेंक रहा है सूर्य के आता हुआ जो प्रकाश है उसको चंद्रमा प्रतिबिंबित करके पृथ्वी पर छोड़ रही है लेकिन वो प्रतिबिंब धीरे धीरे जब पूर्ण जगह प्राप्त हो जाता है धीरे धीरे घटते जाता है कब घटता है वो जैसे जैसे जैसे वो सूर्य की ओर होता है जितना सूर्य से विमुख होते जाता है जितना सूर्य से अलग दिशा में चला जाता है उतनी प्रतिफलन बढ़ते जाता है और एक दिन वो पूर्ण प्रतिफलन दिख रहा है और जैसे ही जैसे वापस सूर्य की ओर होने लगता है घटते जाता है और जो सूर्य की ओर ही हो गया जिस दिन उसी दिन का नाम आपने रख दिया अमावास तो चंद्रमा में आए हुआ सारे के सारे किरण वापस सूर्य की ओर ही प्रतिफलित उसी को यहां हम लोग दार्शनिक भाषा में कहते हैं बुद्धि बोधात्मा स्वरूप आकार वृत्ति अखंडाकार वृत्ति वेदांत भाषा में इसी का नाम है। उसी को बुद्धिबोध आत्मा चेत विषयाबाद बुद्धिबोध आत्मा पुरुष किन स्वभाव जब बुद्धि पुरुष ही रह गया उस समय क्या स्वभाव होता है इसका बताओ कदे तदा उस अवस्था में दृष्टु हो ये जो अब तक दृष्टा बना हुआ था जगत का घटपड़ादि विषयों का दृष्टा बना हुआ था जो वह अपने स्वरूप में अवस्थान स्वरूप में अवस्थित हो जाता है तदा दृष्ट हो स्वरूप अवस्थानम दृष्टि में चिकी शक्ति है अब तक जो चिकित शक्ति इन गुणाधीन होकर बुद्धि के मन संसार की ओर चल जा रहा था वह अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया स्वरूप प्रतिष्ठा अर्थात स्वरूप प्रतिष्ठा क्या है पहले क्या आरूप में प्रतिष्ठित हो गया था क्या अशुरूप में प्रतिष्ठित था इसका मतलब पहले तो अब वो में प्रतिष्ठित हो गया यह तरीके तदा यानी पूर्व में जो है वो असुर में प्रतिष्ठित था और जब निरुद्ध को प्राप्त कर गया तब यह अच्छी शक्ति अपने स्वर में प्रतिष्ठित हो गया अशुर प्रतिष्ठा वास्तविक नहीं है लेकिन यदि अशुर प्रतिष्ठा क्योंकि नियम है पहले भी विचार कर चुका हूं जिस चीज का जो स्वभाव हो जाए जो जिसका स्वरूप है उसको कोई बदल नहीं सकता यदि जगत में प्रतिष्ठित होना आपका स्वरूप होता तो कोई भी व्यक्ति वहां से हटाकर समाज में नहीं ला सकता जैसे अग्नि का स्वरूप है उष्ण और दहाकतव तो, आप किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकते लाख कोशिश कर डालो अग्नि का जो स्वरूप है दहाकत्तर को कोई नष्ट करके बदल नहीं सकता इधर चिति शक्ति का स्वरूप ही यह होता कि जगत में ही रहना फिर तो कोई विमुख नहीं कर सकता इसलिए मानना पड़ेगा पहले जो था आरुप में जो प्रा, में जो प्रतिष्ठा थी वो आरोपित इस स्वरूप प्रतिष्ठा का अर्थ क्या निकलेगा आरोपित शांत घोर मूढ़ स्वरूपम निवर्थ्य स्वचैतन्य स्वरूप अवस्था अन्य स्वरूप प्रतिष्ठा जो आरोपित है शांत घोर मूढ़ शांत मने सप्त घोर मने रज और मूढ़ मने तम इन तीन गुणों के साथ हमारा जो संबंध है ये आरोपित आरोपित जो शांत घोर और मूड स्वरूप है उससे हट करके उससे निवर्त्य उसे निकल करके उसे नाश करके स्वचेतन स्वरूप में अवस्थित होने का नाम स्वरूप पृष्ठा है स्वरूप तदा कसा चित्त शक्ति यथा कैवल्यूर्ण है न यथा कैवल्य तथा असम प्रज्ञा समाधव लगभग वैसे ही रहता है लेकिन वो संस्कार शेष होने से, से साफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वित्पत्ति वित्थान चित्ती तो तथा भवंती मैं कथा यद्यपिथान चित्त बने जागृत काल में संसार काल में जब हम विषय को देख रहा हूँ इस समय में भी यद्यपि चिति शक्ति अपने जगह पर ही है, सच्चदान चितु सती भवंती यदि उस समय में भी सच्चेदानंद रूप होते हुए भी ना तथा फिर भी ऐसा भाषित नहीं हो रहा है शुद्ध का विक्लेषात्मक तो रूप भाषित हो जाता है निश्चित रूपेण में हो जा रहा है संसारी रूपेण अज्ञानी रूपेण बंधन के रूप वाले के रूप में बद्ध रुपे, जीव के रूप में भाषित होता है इसका विचार फिर और करेंगे